महाभारत द्रोण पर्व एक सप्त्यधिक शमोध्याय सात्विकी से दुर्योधन की अर्जुन से सपनी की और उलोक की तथा धृष्टुम्न से कौरव सेना की पराजय संजय उवाचन ततस्तेम सर्वे त्वरता युद्ध दुर्मदा युधान माणा संरब्धाधान संजय कहते हैं राजन तत्पश्चात वे समस्त बड़ी के के साथ अमर्ष और में भरकर रथ की ओर दौड़े। वह परिव्र समन्त नरेश्वर उन्होंने सोने चांदी से विभूषित एवं सुसज्जित रथों घुड़सवारों और हाथियों के द्वारा चारों ओर से सात्यकी को घेर लिया महारथा इस प्रकार सब ओर से सात्विकी कोष्ठ बद्ध सा करके वे महारथी योद्धा सिंहनाद करने और उन्हें डांट बताने लगे तेब्य पर सच्चरि तिक् तरमाणा महावीरा माधवस्या इतना ही नहीं मधुवंशी सात्यकी का वध करने की इच्छा से उतावले हो वे महावीर सैनिक उन में सात्यकी पर के बाणों की वर्षा करने लगे ताम दृष्टाम पतस्तृणम सैने यवीरहा प्रत्याना महाबाहु प्रमुचन विषखा बहुन तब शत्रु शत्रुवीनों का संहार करने वाले महाबाहु सिनी पौत्र सातिकी ने उन लोगों को अपने पर धावा करते देख स्वयं भी तुरंत ही बहुत से बाणों का प्रहार करते हुए उनका स्वागत किया तत्र तत्वीर ओ महेश्वास के युद्ध दुर्मदिरा सुग्रही सरय सन्नत पर वहां माधनुर्धरण दुर्मद वीर सातिकी ने झुके ही गांट वाले भयंकर माणो द्वारा बहुतेरे योद्धाओं के मस्तक काट डाले। है बाहुन आमास ताव का नाम सामत बहुम उन मधुवंशी वीर ने आपकी सेना के हाथियों के सुंड दंडो घोड़ो की गर्दनों तथा योद्धाओं की आयुधों सहित भुजाओं को भी नक्षत्रीर व प्रभो भरत नंदन प्रभो वहाँ गिरे हुए चामरों और श्वेत छत्रों से भरी हुई भूमि नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान जान पड़ती थी एक युधान युद्धता शब्द प्रेता भारत युद्ध स्थल में युद्धान के साथ जूझते हुए उन योद्धाओं का भयंकर आर्तनाद प्रेतों के करुण क्रंदन सा प्रतीत होता था तेन शब्द महता पूरीता भूद सुंदरा रात्रि सम तीव्र रूपा भयावह उस्मान कोलाहल से भरी हुई वह रणभूमि और रात्रि अत्यंत उग्र एवं भयंकर जान पड़ती थी दीर्यमाणम बलम दृष्ट् युवधान सराहत विपुल नादम नृथी थे लो सुतस्थवा ब्रवीद राजथिन ये स शब्द स्तत्रोदी पुनः पुनः राजन युधान के बाणों से आहत हुई अपनी सेना में भगदड़ पड़ी दे और उस रोमांचकारी निशित काल में वह महान कोलाहल सुनकर रथियों में श्रेष्ठ आपके पुत्र दुर्योधन ने अपने सारथी से बारंबार कहा जहाँ जब कोलाहल हो रहा है वहाँ मेरे घोड़ों को हाक ले चलो संचोदान सुर गोतमान तुत संचोदया मास प्रति उसका आदेश पाकर सारथी ने उस श्रेष्ठ घोड़ो को सात्विकी के रथ की ओर हाक दिया ततो तथो दुर्योधन क्रुद्धन श्रहस्थ चित्रिधान उपाद्रवत तन दृढ़ विजयी शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले दुर्योधन ने क्रोध में भरकर सात्विकी पर धावा किया ततः पूर्णायतो सृष्टि शरयिशोणितोजन दुर्योधन द्वादशव प्रत्यविध्यत तब मधुवंशी विधान ने धनुष को पूर्णतः खींच कर छोड़े गए बारह रक्तभोजी बाणों द्वारा दुर्योधन को घायल कर दिया दुर्योधन यथा पूर्व मेवाजिता शरयि सैने ये प्रत्यविता सात्विकी ने जब पहले ही अपने बाणों से दुर्योधन को पीड़ित कर दिया तब उसने भी अमर्श में भर कर उन्हें बाण मारे। सर्वे शाम भरताम चारुणम भरत श्रेष्ठ तर समस्त पांचालों और भरत वंशियों का वहां भयंकर युद्ध होने लगा सैन्य क्रुद्ध तव पुत्र महारथम नाम भारत रणभूमि कुपित हुए सातिकी ने आपके महारथी पुत्र की छाती में अस्सी सायकों द्वारा प्रहार किया तथ्य वाहन समय अक्षय सारथि च रथातु पातया मतृाम फिर सम्रांगण में अपने बाणों द्वारा घायल करके उसके घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया और एक पंख युक्त बाण मार से मारकर उसके सारथी को भी तुरंत ही रथ से नीचे गिरा दिया। विशांपते पते मुणान रथम प्रति प्रजाना तब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथ पर खड़ा हो सातकी के रथ की ओर बाण छोडने लगे सरान पंचास तो राजन प्रेसिता राजन परंतु आपके पुत्र द्वारा छोड़े गए पचास बाणों से को सम्रांगण में सातिकी ने एक सिद्ध योद्धा के भाती काट डाला अथा अथापरण भल्ल न मुष्टि से मध्धनु तरसा युद्धे तौ तो पुत्रस्य माधव तत्पश्चात मधुवंशी वीर ने एक दूसरे से युद्ध को मुट्ठी पकड़ने की जगह से पूर्वक काट दिया। के प्रभु वेगपूर्वकोक आरुरो तब संपूर्ण जगत का स्वामी शक्तिशाली वीर दुर्योधन धनुष और रत्नहीन होकर तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो गया दुर्योधन ने परावृत्त सैन्य प्रजानाथ उस आधी रात के समय दुर्योधन के परांग पारुख हो जाने पर सातिकी ने आपकी सेना को अपने बाणों द्वारा उदय उदेड़ना आरम्भ किया शकुनिश्चारिवारक साहस गजेषापि सहस्र तथा सहस्रैश नाना सहस्त्र की राजन उधर शकुनि ने कई हजार रथों सहस्रो हाथियों और सहस्रो घोड़ों द्वारा अर्जुन को चारों ओर से घेर कर, उन पर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी ते महाजुन प्रति अर्जुन स्म क्षत्रिया काल चोदिता वे काल प्रेरित क्षत्रिय अर्जुन पर बड़े बड़े अस्त्रों की वर्षा करते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे धान्य अर्जुन शस्त्रणि रथ वारण वाजिनाम यद्यपि अर्जुन कौरव सेना का महान संहार करते करते थक गए थे तो भी उन्होंने उन सहस्त्रों रथों हाथियों और गुरुद्वारों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया समरे तत ईशुलो महारथम उस समय समरभूमि में सुबल कुमार सूर्यीर शक्ति ने हँसते हुए से तीखे बाणों द्वारा अर्जुन को बिन्न डाला फिर सौ बाण मारकर उनके विशाल रथ को अवरुद्ध कर दिया विन सत्या अथे भारत उस युद्ध के मैदान में अर्जुन ने शकुने को बीस बाण मारे और अन्य महाधनुरों को तीन तीन बाणों से घायल कर दिया निवार्यतान बाण राजन निवार्युराजानद्रपाणी अर्जुन ने अपने बाण समूहों द्वारा आपके उन योद्धाओं को रोककर जैसे वज्रपाणी इंद्र असुर का संहार करते हैं उसी प्रकार उन सब का वध कर डाला भुज छ महे पाल समाकिरणा मही भाती पंचाश्य उपन्न गयी भोपाल हाथी के सूढ़ के समान मोटी एवं कटी हुई भुजाओ से आच्छादित हुई वह रणभूमि पांच मुंह वाले सर्पों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी शिरोट सुनसारुकुंडल संदुट क्रुद्धय तथे वो धृतलोचन निष्कू निष्क चूड़ा बड़ी धरिय क्षत्रियाणाम प्रियम वय पंख जिस्त पति तय बबी जिन पर किट शोभा देता था जो सुंदर नाशिका और मनोहर कुंडलों से विभूषित थे जिन्होंने क्रोध पूर्वक अपने ओठों को दांतों से दबा रखा था जिनकी आंखें बाहर निकल आई थी तथा तो जो निष्क एवं चूड़ामड़ी धारण करते और प्रिय वचन बोलते थे छतनियों के वे मस्तक वहाँ कटकर गिरे हुए थे उनके द्वारा रणभूमि की वैसी ही शोभा हो रही थी मानो वहां कमल बिछा दिए गए हो तत्कर्मा तथा भयकर में अर्जुन ने वह विरोचित कर्म करके झुके ही घाट वाले पांच बाणों द्वारा पुनः शकुने को घायल किया साथ ही तीन बाणों से उलूक को भी व्यथित कर दिया उलूकस्तु तथा बृद्ध वासुदेव अथाड़ ननाद च महानादम पूरी अन्नी मेदनि इस प्रकार घायल होने पर उलूक ने भगवान श्रीकृष्ण पर प्रहार किया और पृथ्वी को गुंजाते हुए से बड़े जोर से गर्जना की अर्जुन शकुन चापम साणी निण चतुर प्रति उस समय अर्जुन ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा शकुनी का धनुष काट दिया और उनके चारों घोड़ों को भी यमलोक भेज दिया तथोर उलोको प्रजा प्रजापालक भरत तब सुबल पुत्र शक्ली अपने रथ से कूदकर तुरंत ही उलोक के रथ पर जा चढ़ा ताभी मारूढ़ पिता पुत्रो महारथो पार्थम स्थिति चतुर्ण एक रथ पर आरूढ़ हुआ पिता और पुत्र दोनों महारथियों ने अर्जुन पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा आरंभ कर दी जैसे दो मेघखंड अपने जल से किसी पर्वत को सींच रहे हो तो, तो विध्वा महाराज पांडवो नि सरि विद्रावस्त चम सतो बधम्छ रही महाराज तुरंत पांडुनंदन अर्जुन ने उन दोनों को को तीखे बाणों बाणों से से घायल करके आपकी सेना भागते हुए उसे सैकड़ों कर दिया भ्राणे समंततः तथा राजन अनिल प्रजापालक वि जैसे हवा बादलों को चारों ओर उड़ा देती है उसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया तदबल भरत श्रेष्ठमान तदाद्राव सर्वाभिकमाण भयातम भरतश्रेष्ठ उस समय रात्र में अर्जुन द्वारा मारी जाती हुई आपकी सेना भय से पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखती हुई भाग चली उस उसान समरे चौध तथा परे सम्भ्रांता पर दारुणे कुछ लोग अपने वाहनों को सम्रांगण में ही छोड़कर भाग चले दूसरे लोग उन्हें तेजी से हाँगते हुए भागे और कितने ही सैनिक भ्रांत होकर उस दारूण अंधकार में चारों ओर चक्कर काटते रहे विजित्य समृ योधातावकान भरतभ दुर्मुज तु शंख वासुदेव धनंजय भर श्रेष्ठ रणभूमि में आपके योद्धाओं को जीतकर प्रसन्नता से भरे हुए भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन अपना अपना शंख बजाने लगे धृष्टुम नो महाराज दोण विध्वा त्रिभी सर चिखेदनुषस्तुम ध्यान महाराज उधर धृष्टुम ने तीन बाणों से द्रोणाचार्य को बीन तुरंत ही तीखे बाण से उनके धनुष के प्रत्यय काट डाली तन्धाय धनुर्भूम द्रोण चत्युमर्दन हदते न्यनु शूरो वेगवत्सार तब छत्री मृत सूर्य द्रोणाचार्य ने उस धनुष को भूमि पर रखकर दूसरा अत्यंत प्रबल और धनुष हाथ में लिया। ततो राजन विधि राजन तत्पश्चात द्रोण ने युद्ध में धृष्ट दुम्न को सात बाणों से बिंद कर उनके सारथियों को पांच बाणों से सारथी को पांच बाणों से घायल कर दिया तम निवार्यूम धृटो महारथ तुरंत ही अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को रोककर कौरव सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे इंद्र आश्री सेना का संहार करते हैं व्यमान बले पुत्रस्य तुत्र नदी घोरा तरंग मान्य नरेश इस प्रकार अब जब आपके पुत्र के का वध होने लगा तब वहा रक्त राशि के प्रवाह से तरंगित होने वाली एक भयंकर नदी बह चली और नराश्वाद यथा राजन, राजन दोनों सेनाओं के बीच में बहने वाली वह नदी मनुष्यों घोड़ों और हाथियों को भी बहा लिये जाती थी मानो वैतरणी नदी यम यमराजपुरी की ओर जा रही हो द्रवय्वा तुत सैन्यम धृटदुम्न प्रतापवान्भ्यराजत तेजस्वी शक्रो दृढ़ स्वी वह उसेना कगाकर प्रतापी धृटदुम्न देवताओं के समूह में तेजस्वी इंद्र के समान सुशोभित होने लगे अथान श्रीखंडी नमौ चुना पांडव चर तन दृष्ट दुम श्रिखंडी नकुलतिकी तथा पांडवपुत्र भीमसेन ने भी अपने महान संघ को बजाया जित्वा रथ साराणी नाम महाराथ सिंहनाधर्माश्चक्रु पांडवाजित काशि पश्यतव पुत्र कर्ण से चरण होकट तथा त्रोड़ से सूर से पते प्रजानाथ विजय से उल्लित होने वाले रणोन्मत्त पांडव महारथी आपके पुत्र दुर्योधन कर्ण द्रोणाचार्य तथा सूर्य अश्वस्थामा के देखते देखते आपकी सेना के शत्रो को परास्त करके सिंहनाथ करने लगे स्त्री महाभारत द्रोण पर बड़ी वध पर रात्रि युद्ध संकुल युद्ध एक सप्त्यधिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में संकुल युद्ध विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ